द्र कर्णे सृयाद्रश्येक्ष ओम सुर्भ्यसायु शांति शांति शांति अथर्वीय परिषद चतुर्थ प्रश्न जो है जो कार्यक्रम दिखाई पड़ता है, इसमें कितने देवता जाते हैं और कितने जगते हैं दो प्रश्न हो गया और कतराव स्वपना तीसरा प्रश्न था और एक शरीर और इंद्रिया आदि के माध्यम में मानव शरीर सूक्ष्म शरीर के दोनों में से कौन सा देवता स्वप्नों को देखता है और तीसरा तीसरा प्रश्न था चतुर्थम प्रश्न है कश्य सुखम भवती कालीन सुख है? उसका प्रोक्ता कौन है और पंचम प्रश्न है कश्मीर सर्वे एक ही तो उनमें से तीन प्रश्नों का उत्तर दे चुके कृषि तीन प्रश्न मानी इसमें इंद्रिया सो जाती है प्राण जग जाते हैं कहानी सुपंती कहानी जागृति इसका अर्थ हो गया और स्वप्न कौन देखता, देख देखता है देखता है। स्वप्न देखने वाला वही है। दृष्टा दोनों रूप हो जाता है वो चेतन से युक्त है काल में मन वो मन ही दृष्टा और दृश्य जो कुछ भी स्वप्न में देखने वाले वही हो जाते है। तीन प्रश्नों उत्तर हो गया चतुर्थ प्रश्न में कश्य सुखम भवती है उसका उसका अर्थ करना चाहते हैं यानी सुसुप्ति कालीन सुख किसको होगा यानी वो सुख साक्षी को होता है ये बोलना चाहेंगे प्रमाता को नहीं प्रमात तो है ही नहीं सुसुप्ति में क्योंकि जब इंद्रियां विशिष्ट होकर के जीवात्मा विषयों का सेवन करता है उसका प्रमाता कहा जाता है सुसुप्त में इंद्रियां भी नहीं मन भी अपने कारणों में लीन हो रखा है इंद्रिया तो मन में लीन हो गई थी जिसमें लीन हुई वो मन भी अपने कारण महा अविद्या में लीन हो रखा है तो उसका साक्षी को क्या होता है साक्षी राष्ट्र है, है सुख वही प्रमाता बनकर के बोलता है मैं अहम सुखम हो वही बोलेगा जगने के बाद वही साक्षी यही बोलना चाहेंगे यहां <coughs> मंत्र है सायदा सायदा शरीरे स यदा तेजसात्र स्वना पश्यदीरेतुम स यदा तेजसिभू मनोदेव यह मनोदेव मनोदेव लेना है स ये यदा तेज सा भवति जब तेज से ये अभिभूत हो जाता है दब जाता है तेज या पिताख्य तेज तेज शब्द का दो अर्थ करेंगे यहाँ पास आदि में पित्त नामक तेज से माने घिर जाता है अथवा अच्छा। आत्मा के तरफ हो जाता है यह भी अर्थ होगा तेज के द्वारा बेस्टित हो जाता है मान जब ज्यादा गर्मी लगी उसको तेज ज्यादा हो गया पित्त बड़ा हो गया तो उसका वो गुमसुम अवस्था में जाता है तेज साहोत है कड़ा अत्र बचे इस अवस्था में अश्यम अवस्था में यहाँ भारे अथकार तदा तरा। तो यहाँ अथ भी है तदा भी पाठ है दोनों पाठ है मंत्र में अथ का तदा है यहाँ ट्रिप्पणी कार ऐसा बोलना चाहेंगे ये जो तदाप ज्यादा दिखता है ऐसा बोलना चाह रहे हैं टिप्पणी बोले के आगे तो अथबले तदा उस काल में यह तस्मिन शरीर ये सुखम बनती इसी शरीर में यह सुख हो जाता है मानी साक्षी रूप से उस सुख अनुभूति होती है सुल में यह बोलना चाह रहे हैं पड़ी एक नंबर की है अथवा यह तस्वीर ये तेवर शोभन पाठ मूल में तदापाठ न होकर के अथा ये शरीर है यथ सुखम बहुत ही अच्छा पाठ होता बूल, बूल के बोल रहे है क्यों भाष्यकार अथ शब्द करता तदा कर आगे वो अथ से जब यदा से शुरू हुआ है अथा करता तदा होगा फिर अब तदा अधिक दिखाई पड़ता है मंत्र में टिप्पणी का अपने मंतव्य है अथा ये शोहर पाठ इतना पाठ अच्छा था मंत्र में तदा शब्द ज्यादा दिखता है ये कार में बताया और भाष्यकार भी तदा का अर्थ नहीं करेंगे अर्थ शब्द से शुरू हो रहा है ये अच्छा ठीक है कश्य सुखम बगती सु उत्तर तदअपेक्षित किसको यह सुख होता है करके पूछा गया था सुसूति सुख किसको होता है इसका, इसका उत्तर अश्य उत्तरम तदअपेक्षितम बदन आह उसके लिए अपेक्षित कुछ बातें हैं तो उसको बोलते हुए बताना चाहते हैं स यदा मनोरूपो देव स माने वो देव मनोरूप देव देव शब्द पुलिंग इसलिए नहीं तो मनो शब्द पद तद बोलना चाहिए स यदा मनोरूपो देव यशन काले जिस अवस्था में सौर्य पिताख्य में तेज सौर्य तेज सूर्य संबंधी तेज को सौर्य का कहना चाहिए सौर्य बोलना चाहिए किन्तु यहां पर सौर का क्योंकि वहां सूर्य संबंधी होने के कारण पहले ये किया है सूर्य शब्द है एकांत है अच्छा तो उससे अणप्रत्यय जब करेंगे तो आदि एज की वृद्धि के शौर्य बनना चाहिए किंतु क्या हुआ हलस तद्वित से एक सूत्र है तद्धित का उपदाभूत व्यकार होगा उसका लोप होता है माने ईकार परे हो या तद्वित परे हो तद्धित परे है अण इसलिए यकार भोग होकर के बन गया सौर उसी का सौर्य सूर्य संबंधी तेज क्योंकि सूर्य संबंधी तेज गर्माइ से हमारे यहाँ पित्त बढ़ जाता है वो यहाँ भीतर में पित्त है उसी को सौर्य तेज कहा सौर्य पित्ता खेण जब पित्त बढ़ जाता है जब व्यक्ति सो जाता है तो गर्मी शरीर में गर्मी ज्यादा हो जाती है नाड़ीशह नो ना। जो तेज कहा है नाड़ी में जो प्रवेश करेगा तेज नाड़ी नाड़ीशह तेज है वो जब नाड़ी में प्रवेश कर जाएगा जहां पूरी नाड़ी में मन को पहुंचना मन को पहुंचना है वहीं पर पित्त नामक तेज है नाड़ी नाड़ीशह है तेज नाड़ीशह न पूरी तत्नाड़ी में जो घुस जाता है तेज पित्त भवति जब ये मन बिल्कुल घिर जाता है अपना काम नहीं कर पाता उस काल में देखना सुनना आदि जो भी विषय ग्रहण करना जाग्रत और स्वप्न में कर रहा था जाग्रत में तो इंद्रियों के सहारे से कर ही रहा था और स्वप्न में भी अपने व संस्कार के माध्यम से कर रहा था किन्तु तो अब अभिभूत हो जाता है अपने कार्य नहीं कर पाता मन ये कहा तिरस्कृत वासना द्वारा उस काल में जो वासना का दरवाजा था तिरस्कृत हो गया वृत्तियां बननी थी वासना का जो द्वार था वासना खोलने के द्वार के थे वृत्ति तब तक वृत्ति बननी थी वो दरवाजा बंद हो गया वृत्ति बनी नहीं रही कोई भी वृत्ति नहीं आप रूपा जी कोई आपकृति नहीं वृत्ति नहीं है वासना का जो दरवाजा था संस्कार का खोलने वाले दरवाजे वृत्तियां थी वो बंद हो गई मनोनाम का देव जब तिरस्कृत वासना द्वार वाला हो जाता है संस्कार पैदा था वो हो नहीं पा रहा था आ रही वृत्ति बंद हो गई तदा तब उस अवस्था में सहकरणे मनस इंद्रियों के सहित जो मन उस मन का मनस और रस्म यह मन की जो वृत्तियां हैं ये वासना है। इंद्रियों के सहित जो मन की जो वासना वासना जितने वासनाएं हैं हृदय उपसंभता भवन थी हृदय में वो एकत्रित हो जाते हैं उस काल में मन मन काम नहीं करेगा का, मनस्त वासना भी सब हृदय में एक हो गए और केवल मन नहीं गया इंद्रिय तो पहले उसमें लुप्त हो रखी है मन में स्वप्न अवस्था में इंद्रिय मन में है मन में बासना थी उस काल में इंद्रियां उसी में एक हो रखे थे अब वो मन इंद्रिय तो उसमें हई है वासना भी लेकर के उपसंभार हो जाता है उसका अभी अता पता नहीं लग हृदय माने अविद्या लीन हो जाते हैं उसका अच्छा टिप्पणियां देखे पहले एक नंबर सौर्य दो नंबर सौर्य देह धातु वेद से पित्त सौहरत यह जो पित्त है देह का ये धातु विशेष है जो सप्त धातु में से जो भी वो एक धातु है तेज सौर्य यहाँ देहतु भेद भेद मान विशेष जो देह में के अनेक धातुओं में से एक धातु है गोभी धातु है तेज अच्छा भेद्त पित्त वो पित्त है वही सौरत्म वही सौर है सौर्य तेज सात भौतिक आता वही सौर तेज यही है कैसे सूर्य कुष्म नाड़ी प्रमिषण ना। जब सूर्य के गर्माइ जो नाड़ी के माध्यम सूर्य के गरमाइश से हमारे पित्त बढ़ जाता है और वो नाड़ी में प्रवेश कर जाता है सुसुक्ति अवस्था में नाड़ी में घुस गए होती है इसलिए मन अपना काम करना छोड़ देता है नाड़ी प्रविष्ट है ना नाड़ी में प्रविष्ट जो तेज है सूर्य के उष्म के माध्यम से समझात वो पापाक हो गया उस रूप में परिणत हो रखा सूर्य का तेज इस रूप में पित्त नाम से नाड़ी में प्रवेश होकर के बना हुआ है पाकज है पाकज बोलते हैं ऐसा रखा है यह जानना चाहिए कहा तिरस्कृत भाषण द्वारो भवती कहा था आ, क्या है वो तिरस्कृत भाषण द्वारो भवती उसका अर्थ करते हैं स्वप्नात्मना परिणत हो जो स्वप्न रूप से परिणाम हो रहा था मन मान स्वप्न वृत्तियां बना रहा था जिस अवस्था में स्वप्न रूप से स्वप्न रूपेरा आत्मा मान रूपेरा स्वप्न रूपेरा परिणत उस परिणति में परिणाम अवस्था में क्या था भाषण द्वारा उसका वासना द्वारा था रूप से परिणत होने का क्या निमित्ता था वासना के कारण ही स्वप्न में परिणाम वृत्त तृत्ति बना रहा था यही है स्वप्न महापरिणत हो मनस जिस मन के स्वप्न रूप से परिणाम होना था तो परिणाम में वासना द्वार भाषण द्वार जिसका किसका यश मनस जिस मन का ऐसा है वो वासना द्वारा द्वारो भौतिक मनोरूपदेव का यश्य मन मनोरूपदेव्य बावरी है भौगुल बा, द्वारो भवती में वासना द्वार में भौगोलिक समाज दिखा कब तो कहा स्वप्न परिणत हो जो स्वप्न रूप से परिणाम होना है वृत्ति बना ली उसने उसमें वासना एवं द्वारा वासना ही द्वार जिसके किसका जिस मनोदेव वही मनोदेव को कहा वासना द्वार ऐसा तिरस्कृतम वो वासना अब नहीं रहा दरवाजा बंद हो गया उसको अब से परिणत हो नहीं सकता वो क्यों उसके लिए था, बासना, बासना, सब तेज के द्वारा गए, गए कहाज जब ज्यादा होगा उस काल में विस्मृति आ जाती है व्यक्ति जब ज्यादा धूप आएगा कुछ होगा उस काल में विस्मृति आ जाती है तो वहां भी ऐसे उष्मा इतनी उष्मता बढ़ जाती है सुसुक्ति अवस्था में स्वप्न में जाने के बाद में सोया हुआ व्यक्ति का धड़कन ज्यादा होता है जगा हुआ के अपेक्षा तो उसके कारण क्या वो पित्त बड़ा हुआ होता है इसलिए वो उसका दरवाजा बंद हो जाता है फिर परिणाम नहीं हो पाता मन ये कहना चाहते हैं दृष्टम ही बाह्य उषमादि आक्रांत से अभी कोई व्यक्ति ऐसे बाह्य गर्मी से आक्रांत हो गया हुआ है बाह्य उसमें जो सूर्य की किरण बाह्य तेज जैसे लू चलता है लू आदि बोलते हैं बाह्य उषमादिंत से बाह्य उष्मादी आदि से और भी कोई प्रकार पदार्थ होंगे इसके द्वारा जो बेस्टित व्यक्ति होगा घेरा हुआ होगा विस्मर आदि देखा गया है इसी प्रकार वो मन उसका में पित्त नामक तेज के द्वारा आक्रांत हो गया है इसलिए उसको विस्मरण हो गया भाषण दरवाजा बंद हो गया वृत्ति नहीं बना पाता स्वप्न वृत्ति नहीं कर सकता कोई अवस्था को है सुसुप्ति करना संस्कार अनुबोधात वो क्यों ऐसा विस्मर क्यों हुआ संस्कार के नहीं हो पा रहा संस्कार अनुबोधा और अनुबोध क्यों हुआ उदि आक्रमात् संस्कार का अनुबोध क्यों की, उद्भव क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि वृत्ति को बनाने वाला संस्कार जगना चाहिए संस्कार जाए तो वृत्ति हो तो संस्कार का उद्भव नहीं हो रहा है संस्कार का उद्भव क्यों नहीं होता तो कहा उषमादि आक्रमात् उसमादी के कारण से आक्रमित हो गया है इसलिए वो संस्कार वो उद्बोधक नहीं बन पाए इसलिए नहीं बना पाता ये सहकरणई में चार की टिप्पणी सहकरणई करणान लय से पुरस्कार तत्व भी पहले कह दिया था इंद्रियों शब्द का लय हो जाता है मन में सो जाते हैं करके कहा था पहले बोलने पर भी फिर दोबारा क्यों कहा ला? इंद्रिया तो पहले मन में लय हो गए बता दिया था प्राण जलते हैं, इंद्रिया सो जाती है मन में कहा एक हो जाते हैं कहा था फिर अभी दोबारा क्यों सहकरण भाषाकार क्यों बोलते हैं तब बोलते हैं कि कर्णानाम लयस्य पुरस्कार पहले कहा है इंद्रियों का विलय पहले बता चुके हैं तो कहानी सौपन्दी में बता दिया है द्वितीय प्रश्न में बता दिया है होने पर भी दृष्टानता पुनर्वचन फिर दृष्टान्त देने के लिए फिर कहा अवस्था के एक दृष्टांत दिखाने के लिए दोबारा कहा पुनर्वचन यथा करणानी उपसानी तथा कर जैसे इंद्रिया उपसंहार हो गया है उसी प्रकार भी उपसंहार हो गया यह दृष्टांत तो बनाने के लिए जैसे इंद्रियों का उपसंहार हो चुका यह दृष्टांत तो बन चुका है ठीक इसी प्रकार बासरा भी सब उपसंहार हो गए अब कोई बासना भी नहीं है क्योंकि बासरा को जगाने के लिए संस्कार चाहिए संस्कार नहीं कहा अच्छा आगे भाष्य में यदा मनो दारू अग्निथ अविशेष विज्ञान रूपेण शरीर व्याप्य प्रतिष्ठा है सुशुक्ति कालीन चर्चा यदा मैंने जिस अवस्था में मन जैसे काष्ठ में अग्नि है एक कोने में नहीं है पूरे लगने में अग्नि व्याप्त है सामान्य अग्नि है अगर दर्शन करेंगे तो विशेष अग्नि निकलती अग्निमंथन बोलते हैं ना और सामान्य अग्नि पहले से ही विद्यमान है में है, ठीक इस प्रकार जैसे लकड़ी में अग्नि व्याप्त है उसी प्रकार मन पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है उसका पहले तो एक देश में बैठ के काम करता था जागृत में शोपण में, तो में फैल जाता हो सामान्य हो जाता है कहा यदा मन जब यह मन जो है जिस अवस्था में वो सुशुति अवस्था यही है यदा मन हो दारू जैसे काष्ट में अग्नि व्याप्त है इसी प्रकार अविशेष विज्ञान रूपेण जागृत में स्वप्न में विशेष विज्ञान वाला होता था इमान। का मन जानकारी अब वह विषय नहीं है इसलिए अभिज्ञान रूप अविशेष विज्ञान है सामान्य विज्ञान साधारण विज्ञान उसके पास है उसके रूप से कृष्णम शरीर प्रतिष्ठित है सामान्य विज्ञान के रूप से संपूर्ण शरीर को व्याप्त होकर के मन रहता है या जब ऐसी उसी अवसर में व्यक्ति को सुसुप्त करूप है यह अवस्था है गंध है इत्यादि विषयों का अलग अलग ज्ञान होता है वो यादव जागृत अवस्था है या स्वप्न अवस्था है ये दृष्टान दिया जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त है सामान्य रूप से व्याप्त है तो उसी प्रकार जब अविशे वि पांचवी टिप्पणी विशेष विज्ञान नहीं एवं मन में में में में जिस अवस्था अवस्था पूरे शरीर व्याप्त जो है ना विज्ञान स्वरूपी है विज्ञान स्वरूपी होता है मन जानना ही उसका काम है विज्ञान स्वरूपी है वृत्तिवे विशेष विज्ञान जब वृत्ति का उद्भव होगा वृत्ति बनेगी कटाकार पटाकार चढ़ाकार रूपाकार उस काल में विशेष विज्ञान होता है अब वृत्ति का उद्भव कब होता है जागृत में यही है वृत्ति विशेष विज्ञान रूपम तत्म वो जब मन जो है वृत्ति के उद्भव होने पर जागृत होने पर मन विशेष विज्ञान वाला माना जाता है वृत्ति को विशेष विज्ञान बोलते हैं तत्मा मन सुच अविद्यालय बिलीन और सुसूप में वो अविद्या में विलीन हो रखा है अविद्यात्मना कृष्ण देह व्यापित्व उस मन का अविद्या में लीन होने से अविद्याण पूर्ण शरीर में व्याप्त है विशेष विज्ञान में नहीं अभी सामान्य विज्ञान है अविद्या में अपने कारण अविद्या है अविद्या में लीन होने से अविद्या पूरे शरीर में व्याप्त है तो वो भी व्याप्त है इस रूप से समझ रहा है कहा आगे भाष्य समय अत्र ये तस्वीन काले मनाख्यो देव स्वप्न न पश्यति यहाँ पुराने पुस्तकों में पश्यती छुट गया है न अत्र माने ये तस्विन काले इस अवस्था में जब मन कोई काम नहीं कर पा रहा ये है ये सुतिक काल है इस अवस्था में ये सनाख्यो देव जो ये मन नाम का नामक देव है स्वप्न न पश्यती को नहीं देखता जो मंत्र में न स्वप्न नपश्यती क्यों क्यों नहीं देखता है दर्शन द्वार से निरुद्धत्वा दर्शन का दरवाजा बंद हो गया उसको वृत्ति बन नहीं पा रही है दर्शन द्वार से निरुद्ध हेतु है नपश्यती प्रतिज्ञा हो गई क्यों नहीं देखता है दर्शन का दरवाजा बंद हो गया उसका दर्शन द्वार से निरुद्धत्वा तेजा किसके द्वारा निरुद्ध हो गया तेज पित्तराम के तेज से निरुद्ध हो गया इसलिए देख नहीं सकता स्वप्नों को देख नहीं पाता उसका आदमी का थ तदा ये मंत्र में जो अथा ये तस्वीर है ना अब यहाँ भाष्यकार कहते हैं अथ माने तरा तो ये कहते हैं अथ तदा वहा मंत्र में जो तरा पद है उसका अर्थ यहाँ नहीं है अथ शब्द का अर्थ तदा यदा से शुरू हुआ है यही इसी को लेकर के टिप्पणीकार पहले बोल चुके हैं तरा पाठ ना हो बोल कर तो अच्छा है टिप्पणीकार का कहना यह था थ मैं तरा शरीर इस शरीर में यह सुख होता है यह सुख कैसा सुख यदि जब विज्ञान स्वरूप सुख है सत्यम ज्ञान आनंद क्या आनंद ब्रमाए न तो विज्ञान स्वरूप सुख होता है यह सुख ज्ञान स्वरूप सुख होता है निराबाधम बाधित नहीं होता ऐसा सुख वो सुख जागृत में भी है स्वप्न में भी है सुश्रुति में किंतु यहाँ पर अन्य सुखों के द्वारा अन्य वृत्तियों के द्वारा ये दब जाने के कारण से, अभिभूत होने के कारण उस सुख की उपलब्धि नहीं हो पा रही है वहां अन्य सुख नहीं होता विषयजन्य सुख नहीं होता उसकी गुर्भव वो सुख जाना जाता है निराबाद बाधरित नहीं है कभी भी बाधित नहीं वो सुख आत्मरूप सुख सदैव है निराबाद बाधित रहित बाध रहित सुख अविशेषण शरीर पे वो सुख जो है सामान्य रूप से पूरे शरीर में व्याप्त होकर के रहता है पहले तो एक देश में चक्षु के माध्यम से अभी सुख होता था कारण के माध्यम से सुख होता था एक एक देश जन्य सुख होता था तत्व तो विषयों को लेकर के अब तो पूरे शरीर में व्याप्त सुख होता है शरीर व्यापक हम शरीर में व्याप्त है सुख पूरे शरीर में प्रसन्नम भवति उस में प्रसन्न रहता है ऐसा सुख मिलता है जो सुसुप्ति में गया हुआ व्यक्ति का चेहरा देखने कितना सौ में चेहरा दिखाई देगा शांत होकर पड़ा रहता है सुख मिल रहा है उसको किन्तु यह सुख प्रमाता नहीं जानता ये साक्षी भाष्य है साक्षी जन्म को ज्ञान होता है माना जो प्रमाता बोलते हैं जिसको जीव को जागृत इंद्रियादि विशिष्ट होकर के देखना सुनना कर रहा है जो सुसुप्ति में पहुंचता है तो अब प्रमाता शब्द नहीं प्रयोग होता वहां पर साक्षी शब्द का प्रयोग होगा अविद्या उपाधि है अंतकरणादि उपाधि वहां नहीं है मन उपाधि भी नहीं है इंद्रिया उपाधि भी नहीं है जागृत इंद्रिया उपाधि हो जाती है स्वप्न में मन उपाधि होके काम कर रहा किंतु सुषुप्ति में अविद्या उपाधि है सब वो अविद्या में लीन हो रखे जितने भी थे सब। ये सब इसलिए उसका साक्षी कहते हैं ये सुख होता है एक अथ टिप्पणी अथ तथा इतना तदा तदाइन बाचो युक्तिया अथ ये तस्वीर मूलपाठ अनुमा टिप्पणकार दोबारा ये बोलना चाहते हैं अथ तदा ये जो भाष्यकार ने अर्थ कर दिया है तदा शब्द का अर्थ नहीं किया का भाष्यकार ने अथा तथा अनया बाचो युक्त इस बाणी ये शब्द के युक्ति से भाष्यकार शब्दावली है युक्ति से से बाणी के युक्ति से अथा ये मूल पाठ हम अनुमिनु मीनू, अनुमिनुमा हाँ। कहते हैं अथा ये तस्वीर मूल में पाठ ऐसे होना चाहिए अथा तरा ये तस्वीर नहीं होना चाहिए तरापत नहीं होना चाहिए मूल में ऐसा हम अनुमान करते हैं और काट तो नहीं पा रहे ऐसे कहीं हो है प्रिंटिंग में कहीं से गलती हो गया आगे और कुछ भी हो तो ये कहना चाहते हैं ये टिप्पणी कार कर रहे हैं। अथा यह तस्म इतने मूल पाठ अनु अनुनोमा हम ऐसा अनुमान करते हैं कि मूल में पाठ ये होना चाहिए अथा ये तराप शब्द तर नहीं होना चाहिए ऐसा अनुमान लगता है, होता है होता कहा ठीक है कश्मीत उत्तर तद बदला है कश्यत सुखम भवती कहा था यह कहते हैं साक्षी को सुख होता है ये बोलना चाहते हैं सुश्रुति काल में सुख ये कहना है, है बता दिया। पित्ता कहा था तेज के द्वारा अभिभूत होता है कहा था मंत्र में उसका अर्थ पित्त नाम तेज कहा था उसका अर्थ करते हैं इधम उप अक्षम खाली पित्त से घेरे में नहीं पड़ा हुआ होता उस काल में वह आत्मा की तरफ से भी घिरा हुआ होता टीकाकार है, बोलते हैं मानी की तरफ से हटने पर आत्मा की तरफ गेरा हुआ होता उस काल में एक उपलक्षण हम ये पिताख्य न तेजसा जो बोला एक उपलक्षण है क्यों सिद्धरूपेण ब्रह्मणा चेतन रूप ब्रम सेवी घिरा हुआ होता है उस काल में उस काल में चेतन न ज्यादा हो जाता उसमें भी दृष्ट क्या कहा क्यों चेतन के आश्रय लेता है सुशुक्ति में क्या ये मन कहते हाँ क्यों तन मन प्राण में उपस्थ ऐसा वो मन प्राण का आश्रय लेता क्या है और प्राण माने ब्रह्मसूत्र में तथा प्राण कहा है आकाश स्थलिंगा तथा प्राण प्राण से उदाहरण तो परमात्मा करना है कहीं कहीं या उस काल में सुषुप्ति अवस्था की चर्चा में कहा तन मन वो जो मन है प्राण उपश्रय थे प्राण कहीं आश्रय लेता है उस काल में सुसुक्ति कालीन चर्चा में कहा प्राण माने परमात्मा तो ये ये श्रुति के आधार पर यह सिद्ध होता है कि खाली पित्त नामक तेज के तरफ ही नहीं होता घेरा हुआ नहीं चेतन के तरफ ही हो जाता अन्य में ऐसा शब्द है तन इत्यादि प्राण प्राण से कहा ब्रह्मा है कहा? लया विधान उस मन का लय कहा गया तन सा लया विधान उसका लय कहा है इसलिए वो चेतन के तरफ भी हो जाता है यह समझना खाली पित्तना तेज से गिर जाता है ऐसी बात नहीं चेतन के होता है यह अगर तिरस्कृत वासना द्वारा कहा था उसका वो वासना का दरवाजा को बंद किया होता हो जाता है द्वार बंद किया होता है कहा था क्या है वो दिखाना चाहते हैं जो संस्कार जो होता है ना उसके अभिव्यक्ति में क्या निमित्त है दरवाजा क्या है क्यों उसको संस्कार वहां पर जगता है संस्कार जगाने के लिए उद्बोधक कोई न कोई चाहिए जागृत में भोग प्रतिदिन का भोग भी अलग अलग कर्म के आधार पर होता है जागृत का भोग कुछ कर, कराने वाला अलग कर्म है उसके बाद जब स्वप्न में जाता है जब व्यक्ति जागृत से स्वप्न में कैसे जाता है जगह जगह एकदम स्वप्न में चला जाता है स्वप्न भोग देने वाले जो कर्मों का संस्कार होगा वो उसको स्वप्न में दे जाते हैं वो स्वप्न भोग देने वाला जो कर्म का संस्कार कर्म होगा वो अभी संस्कार रूप में है वो वासना जगाने वाले संस्कार जगाने वाले ये कहना है ठीक है वासना उसका वासना के अभिव्यक्ति में संस्कार के अभिव्यक्ति में स्वप्न में संस्कार होता है उसके अभिव्यक्ति में द्वारम द्वार किया है दरवाजे के स्वप्न भोग प्रदम करना, स्वप्न भोग देने वाला है जो तो प्रारब्ध कर्म है किसी कारण से स्वप्न भोग होता है किसी को लंबा स्वप्न होता है किसी को निद्रा आती भी नहीं है उसके वो भी कर्म का फल है खाली जागृति कर्म का फल नहीं सुसुप्ति भी कर्म का फल है कोई गाढ़ निद्रा में कोई सुबह पेड़ के नीचे भी पड़ा हुआ है कोई बिस्तर सोया है फिर भी निद्रा नहीं आती गोली खाने पर भी निद्रा नहीं आती है कोई भी प्रारो तो भोगी है एक जैसा नहीं है हाँ सुख एक जैसा होगा सुसुप्ति का किंतु किसी को क्षण भर होगा किसी को होगा ही नहीं और किसी को चार चार घंटे पांच पांच घंटे होगा प्रारो तो भोग कर्म ही हो वासना को जगाने वाले और सुसुप्ति में सोया हुआ व्यक्ति गृत में क्यों आता है इतना आनंद मिल रहा है धनावाद निराबाद सुख मिल रहा है क्यों आता है जो अगला प्रारोप भोगने के जो समय आया वो कर्म जो था वो जगह विक्षेप कराया गया वह सब प्रार्थों का खेल होता का। तो का के के है कहा भाषणा अभिव्यक्त द्वारा स्वप्न भोग प्रथम कर्म भाषणा के अभिव्यक्ति के दरवाजे होते हैं स्वप्न भोग देने वाला कर्म यही होते हैं ऐसा कर्म है ये कर्म तिरस्कृत उसका मन उसको तिरस्कृत कर देता है हमारा तेज के द्वारा जाता है वो कर्म वहां तिरस्कृत हो जाते हैं अवहेलना हो जाती है उस अवस्था में उपरा हो जाता है मन भगवती तो तेज सब्त तो ब्रह्म चैतन्य सम्बन्धा करता या तेज अभिभूत बहुत तेज शब्द के द्वारा कहा गया ब्रह्म ब्रह्म है ब्रह्म चैतन्य संबंधा और ब्रह्म चैतन्य के तरफ संबंध है उसका उसका विश्वसुक्ति काल में ब्रह्म के तरफ संबंध है इसलिए ऐसा हो जाता है कहा सात की टिप्पणी यज्ञानादेव यदा कर्माणी भस्म बनती जिसके ज्ञान से जिस सारे कर्म भस्म हो जाते किसके ज्ञान से ब्रह्म के ज्ञान से यज्ञानादेव जिसमें ऐसी शक्ति है यज ज्ञानादेव यदा जब कर्माणी भसीम बनते जब सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं तथा साक्षात तत् तो सम्बन्ध फिर साक्षात उसके साथ संबंध होता है सुसुक्ति अवस्था में परमात्मा की तरफ संबंध होता हो तो उस काल में फिर कर्म का संस्कार कहां रहेगा कर्म रह नहीं सकता संबंधे तू वक्त में कर्म होकर माना जिसके ज्ञान से सारे कर्म के उपरांभ हो जाता है किंतु तो? उस उसको सुसुक्ति अवस्था में उसके साथ संबंध होने पर एक सामान्य कर्म सुसुक्ति देने वाला कर्म एक स्वप्न देखने वाला कर्म क्यों उपरांग नहीं होगा उपरांग जरूर होगा कई बुद्धि न्याय लगा अगर बोला ये कहा रस रसमया शब्द है ना रस रसमया कहता, रस में माने क्या यहाँ भाषमा इत्यर्थ भाष्य में जो रस रसमया कह दिया उसका अर्थ भाषमा सारा भाषण तिरस्कृत हो जाते हैं हृदय को पसंदार हो जाते हैं कहा था यही है उस काल में अविशेष विज्ञान वाला हो जाता है मन कहा विशेष विज्ञान नहीं अब ये रूप है ये रस है ऐसा विशेष विज्ञान नहीं होगा अविशेष विज्ञान वाला होगा कहा कहते हैं टीका में बोलते हैं सामान्य चैतन्य रूपेण तरह सामान्य चैतन्य रूप से होगा उस काल में सामान्य चैतन्य रूपेण आठ की टिप्पणी सामान्य चैतरूपेण अविद्या विलीन मनसी जब अविद्या में मन विलीन हो गया चेतन रूप कैसे बनेगा अब ये इसके लिए घटाना चाहते हैं सामान्य विज्ञान ने कहा था अविशेष विज्ञान उसका अर्थ कहती है सामान्य चैतन है ना तो कैसे चेतन बनेगा उसका मन तब ये टिप्पणी में कहना चाहते हैं अविद्या विलीन सती अविद्या में मनसी जब अविद्या विलीन मनसी अविद्या में विलीन होने पर मन के सुश्रुति काल में मन मनस्पेन मन नहीं है मनस्प मन तब होगा ये रूप का ज्ञान का ज्ञान करने लग जाए विशेष विज्ञान होगा तब मन कहा जाएगा अब मन अविद्या रूप में है वो अविद्या है अविद्या में मन के विलीन हो जाने पर अवस्था में हो जाता है है मनसी, ऐसे अविद्या में उस मन के रहने पर तस्वीन मन से मने, मन मन मन अविद्याम अवस्थित उस मन के अविद्या में रहने पर सामान्य अवभाष सिर्फ सत्वात सामान्य ज्ञानी होगा उसको अवहसास होगा ज्ञान होगा सत्वात भाव एक कहा ठीक है देखे चेतना शब्द सामान्य वृत्ति रूपेण अथवा ये भी अर्थ कर सकते हैं चेतना शब्दित जागृत में स्वप्न में कुछ चेतना थी सुसूप अवस्था में चेतना नहीं रहती चेतन और चेतना में अंतर है चेतना मन का धर्म है और चेतन चेतन है आत्मा है चेतना चेतन संघात चेतना धृती क्षेत्र समाज सेना सवीकार क्षेत्र के अध्याय अध्याय ये भी संगात के तरफ है सभी क्षेत्र के तरफ है चेत्र के नहीं है चेतना मन का है जब हो सभाष में हो उसको चेतना बोलते हैं मन को अभी चेतना युक्त है जब बेहोशी में हो तो इसके चेतना लुप्त हो गई चेतना लुप्त नहीं हुआ चेतना लुप्त हो जाती है वो मन की वृत्ति है वो तो ये भी हो सकता है चेतना शब्द तो सामान्य रूप अथवा चेतना शब्द के द्वारा कहा जाता है सामान्य वृत्ति उस रूप से भी मन हो सकता उस में में। अवस्ता अवस्ता है उस अवस्था में शिशु में एक नव की टिप्पणी जीवन अदृष्ट अवष्टअधा काचन वृत्ति एक वृत्ति विशेष है जीवन को धारण कर जीवन रूपी प्रार्थो को धारण करने वाली एक वृत्ति विशेष है उसको चेतना करके कहा ये कहते जीवन जो जीवन के है कर्म है भोग है उसका अवस्थाओं का धारण करने वाले कहा जल वृत्ति सदैव वृत्ति जागृत में भी है स्वप्न में भी है सुसुप्ति में भी है जब तक जीवन है तब तक, तक है यदि आशा ने इसलिए कहा चेतना है शब्द के कि की चर्चा मन सुसुप्त हो गया मनस्वे मन काम नहीं कर रहा है वो ये कहा इत्यादि करके कहा तदा तदा सुसुप्तो भवती ये बोलते उसका सुसुप्त हो जाता है व्यक्ति अच्छा फिर क्या होता तो कहा अत्र कालेस मना देव स्वप्न न इस अवस्था में मनोमक देव स्वप्न को नहीं देखता है क्यों दर्शन द्वार से निरुदत्ता दर्शन का दरवाजा उसका बंद हो गया वासना के द्वारा होना था दरवाजा बंद है इत्यादि कहा तेजसा इत्यादि कहा था ठीक है सुखम भवती अयुक्त अथा ये सुखम भवती ये, ये कहना ठीक नहीं है इसी अवस्था में सुख होता है जन्य सुखस्य से तदानिम उसका आदत सुख है नहीं जन्य सुख है नहीं जब सुखी नहीं और है और कहते यह सुख होता है कश्य तुखम भवती प्रश्न नहीं होना चाहिए उत्तर भी नहीं होना चाहिए तो जन्य सुख नहीं वहां ना रूप का ज्ञान होता है ना रस का ज्ञान होता है ना किसी का ज्ञान है जन्य सुख नहीं जन्य सुख से तदानिम और स्वरूप सुख से पूर्व में भी सत्युस्वरूप सुख कहेंगे उस काल में तो पहले भी यह होता है तो जागृत में भी में है फिर इसी अवस्था में यह सुख होता है कैसे बोल दिया यह इसी अवस्था में ये तत्म भगवती कैसे बोला है जन्म सुख हुआ आई नहीं इस अवस्था में विशेष सुख होता तब तो ये सुखम भगवती बोलना बहुत अथवा आत्म सुख को लेकर बोलेंगे तो सभी अवस्था में है इसी अवस्था में क्यों कहा ये ये कस्य ये सुखम ठीक नहीं होता उत्तर भी ठीक नहीं यही है ये का शंका। की पूर्वाधिक है कहा ठीक नहीं जन्य सुखस्य से तदाने असमवाद जन्य सुख तो है नहीं रूपादि का ज्ञान तो होता सुख तो होता नहीं अच्छा स्वरूप सुख से पूर्व स्वरूप सुख जो है पहले से ही है जागृत में भी है स्वप्न भी हो तो नित्य सुख है अच्छा होने से तदा, तदा ये बातें बनने से उस काल में होता है कहना नहीं बने जो पहले से उस काल में होता है तदा भवती ये बनना बनेगा ना संकल्प शंक कहा स्वरूप सुख को ही कहना चाहते हैं उस काल में स्वरूप होता है कैसे होता है स्वरूप सुखमे वह विशेष विज्ञान रूपेक्षा पा भाग देखो स्वरूप सुख की उपलब्धि के लिए है तो हमेशा है किंतु उपलब्धि नहीं हो रही जागृत स्वप्न क्यों वहां विक्षेप है जागृत स्वप्न क्या विशेष विज्ञान विक्षेप करना है विषयों का विज्ञान है वो स्वरूप सुख के ध्यानी नहीं हमको यही है मिलना तो स्वरूप सुख की अनुभूति होनी उस काल में कि जागृत स्वप्न में भी है पहले से ही है किंतु तरा इसलिए बोला गया वहां विक्षेप नहीं है स्वरूप सुख की उपलब्धि में विक्षेप किया विशेष विज्ञान जितने जानकारी ज्यादा विषयों की होगी उतना उसको आत्मसुख मिलने वाला नहीं है उपलब्धि होने, होने वाली नहीं है यही कहना चाहेंगे स्वरूप एक विशेष विज्ञान रूप विक्षेप अभाव स्वरूप सुख की ही उपलब्धि होती है उस काल में विशेष विज्ञान रूप जो विक्षेप है स्वरूप उपलब्धि में विशेष विज्ञान जो तत्त विषयों का बीच विशेष रूप है रस गंध इत्यादि जो है ये विक्षेप है इनके अभाव होने पर निर्वात अष्टीप प्रभाव प्रभावत सम्यक प्रकाश है स्वरूप सुखी सम्यक प्रकाश से प्रकाशित होता है कैसे निर्वातस्थ दीप वायुरहित रखा गया दीपक जैसे लो हो इसे लोह सीधी होगी हिलते नहीं विक्षेप नहीं वहां ठीक इसी प्रकार विशेष विषयों का विज्ञान का अभाव काल में स्वरूप सुख की विशेष अनुभूति हो जाती है प्रकाशित होता है एक तदअपेक्ष तजन उसी को लेकर के कहा अथ यह तस्वीर सुखम भवती इत्यादि का इस अवस्था में सुख होता है करके यह कहा गया जागृत अवस्था में विक्षेप है विशेष विज्ञान वहां विक्षेप कर रहे हैं इसलिए वो स्वरूप की उपलब्धि होती हुई भी उपलब्धि नहीं हो रही है आधे में रखा हुआ भट्ट जैसा है उपलब्धि नहीं हो रही है विशेष विज्ञान है वही विक्षेप है उस काल में विशेष विज्ञान का अभाव है इसलिए सुर्ख सुख की उपलब्धि होती है इसलिए एक तो कहा था इत्यादि कहा एक कहा यदि विज्ञानम जो विज्ञान सुख कैसा सुख होगा उसकी अवस्था में वास्तव्य में बताया यदिज्ञान निराबाधम बाधरित है किसी के द्वारा बाधित नहीं है निराबाधम अभिशेट शरीर व्यापक सामान्य रूप पूरे शरीर में व्याप्त है क्यों पूरे शरीर में व्याप्त कैसे सुख होता है मन अविद्या में जी नो रखा है और पूरे शरीर में फैली हुई है है प्रसन्नम प्रसन्न इत्यादि माने विज्ञान रूपम स्वरूप सुखम इत्यादि विज्ञान स्वरूप स्वरूप सुख चर्चा विज्ञान करता स्वरूप सुख ऐसा होता है उस काल में ये साक्षी को साक्षी बनकर के समझता है प्रमाता बनकर साक्षी को होता है सुख इस चर्चा है आगे मंत्र आगे स यहा सौम्य पयांशी पाशो वृक्षतिवैतत्सव आत्मे सौम्य पयांसिशो वृक्ष एवं हब तत्सर्व पर संप्रतिष्ठते दृष्टांत है सनि दृष्टान वह दृष्टांत है सौम्य बयांशी बासो वृक्ष संप्रतिष्ठते दिन भर जो बाहर घूमने वाले पक्षियां होती हैं प्रातः काल अपने अपने घोसले से बाहर चले गए दिन भर अपने आहार विहार में घूमते रहे अब सायकाल जब होता है तो अपने बासार्थम वृक्षम बासो वृक्षम रहने का स्थान रात्रि गुजारने का स्थान को बासो वृक्ष कहा गया है उसके तरफ हो जाते हैं ठीक इसी प्रकार ये जो जीवात्मा है जागृत स्वप्न में घूमता हुआ घूमता हुआ परेशान होकर के सारे सारे के सारे जितने भी प्राणी है सब सुसुक्ति के तरफ जाते हैं अपना घर सुसुक्ति आत्मा में मिलना है अभी त्याशिष्ट आत्मा में जाने के लिए जाते हैं एवं हम तत्सर्वम जितने भी जितने भी है तत्सर्वम से लेना आगे जो कहे जाने वाले सबके साथ आगे बताएंगे क्या क्या जाते हैं सुश्रुति में क्या, कौन कौन जाने वाले होते हैं हमारी सारी इंद्रियां और इंद्रियों का विषय सब उसी में एक हो जाते हैं और दृष्टा जो देखने वाला द्रष्टा भी उसी में लीन हो जाता है जो परमा प्रमाता बनकर के देखता था जागृत स्वप्न में वो भी उसी में लीन हो जाता है इत्यादि आएगा होगी स परिग्रमणी क्रमणी एक ही भवती इत्यादि आएगा तत्सर्वम का अर्थ आगे कहे जाने वाले आगे दिखाएंगे कौन कौन जाने वाले हैं वहां तत्सर्वम परे आत्मनि संप्रतिष्ठा जो परमात्मा है उसे भी एक हो जाते हैं ये कहा ठीक कहते हैं अनेना आनंदमय कोश शब्दितम अनभिव्यक्त मना आदि वासनावर अज्ञान सुष्भतम देखो आत्मा निर्धर्म का ही करना इस प्रकरण का तात्पर्य है तुम परार्थ का शोधन के लिए यह प्रकरण आरंभ हुआ है माने चतुर्थ प्रश्न पंचम प्रश्न षष्ठ प्रश्न ये आत्मा के तरफ के प्रश्न है माने पराविद्या का प्रश्न है जो मुंडक में पराविद्या संबंधी बात है ये तीन प्रश्नों की चर्चा होनी है और अपराविद्या की चर्चा पहले वाले तीन प्रश्नों में हो गए प्रथम द्वितीय तृतीय में हुए ये कहा ये कहना चाहते हैं तो ये जागृत जो है ना इंद्रिय धर्म इंद्रिय का धर्म है ये सिद्ध किया है और स्वप्न मन का धर्म है और सुषुप्ति किसका धर्म है कहते हैं अज्ञान का है आत्मा धर्म नहीं है ये सिद्ध करना चाहते हैं आत्मा निर्धर्मक है सुश्रुक्ति से ऊपर वाले को देखना है निर्धर्मक है ये दिखाना चाह रहे हैं अनदोश आनंदमय कोषितम इस वाक्य के द्वारा ये दिखाया गया क्या दिखाया आनंदमय कोष शब्द से जो कहा गया उस सुवस्था को ही आनंदमय के शब्द से कहा गया है रूप में शब्द वही है कोश शब्द अनिव्यक्त मन आदि वासनावद अज्ञान जो अभिव्यक्त नहीं है मन आदि जिसमें अनविव्यक्त रूप में मना आदि पड़े हुए ऐसा उसके संस्कार से संस्कार वाला अज्ञान है मन का संस्कार है अनविव्यक्त रूप में है ऐसा अज्ञान कहा जाता वह सुसुप्त धर्मी जो है का धर्मी है। आत्मा धर्मी नहीं है आत्मा पंचम प्रश्न का उत्तर है माने चतुर्थ प्रश्न का पंचम प्रश्न प्रश्नोपरिषद का पंचम प्रश्न नहीं प्रश्नोपरिषद का जो चतुर्थ प्रश्न है उसका पंचम प्रश्न क्या था कश्य तो सुखम बहती ये पंचम प्रश्न प्रश्नोपरिषद प्रश्या का पंचम प्रश्न तो उपासना के विषय में आएगा वो नहीं लेना। चतुर्थ प्रश्न में जो पंचम प्रश्न बना हुआ है उसका है उत्तर हुआ उत्तरम पंचम प्रश्न से उत्तरम तूर्य स्वरूपम तूर्य स्वरूप होता है उसका उत्तर यही होता है होना तो चाहिए स्वरूपम विवेक सौकर्याच अत्र गोचर है होना चाहिए तूरीय स्वरूप बताना चाहिए पंचम प्रश्न के उत्तर में पंचम प्रश्न कश्मीर में सर्वे एक ही भवंती ये वाला है पंचम प्रश्न ये तो चतुर्थ प्रश्न था कशम भवन कश्मीर में सर्वे एक ही भवंती ये जो पंचम प्रश्न है वो किसको लेकर तुरिया में सब एक होते हैं करके तुरिया में दिखाना चाहिए पंचम प्रश्न का उत्तर तुरिया अवस्था में जाना चाहिए क्योंकि अभी सुशुप्त में दिखाना चाहते हैं विवेक करना सरल है वहां पर मन बाणी का विषय नहीं सोच पाता न बोल पाता है इसलिए यहां बैठ करके बोलना है ये सुसुप्त भी एक आ रही पंचम प्रश्न का उत्तर तुरीय होता है होता तो तुरी किंतु विवेक सौकरिया अलग करना संभव है जड़ चेतन की अलग करना संभव है सुषुप्ति तक संभव है सौकरियात विवेच त्रैवोच इसलिए सुषुप्ति अवस्था में उसको कहा गया इस समझा तूर्य को कहा जा रहा है यह समझना ये जो इस मंत्र में जो कहेंगे यथाशो में बयांशी बासो वृक्षम संप्रतिष्ठा एवं हई तत्सर्वम परे आत्मा ने संप्रतिष्ठा एक बोलना है उसी परमात्मा में तुरिया में एक होना है सबने ये बतलाना है आत्मा में एक होना है ये दिखाने के लिए या सुसूप में सरल होता है करके कहा ये बता रहे हैं सात और आठ की टिप्पणी समाधो वक्तव्य में किम ये सुसूत हो समाधि में करना चतुर् तो तूर्य अवस्था में कहने की बातें हाई तो परमात्मा में सब एक कब होंगे ज्ञान होने पर होगा अवस्था की चर्चा समाज में बात है तो क्यों? में क्यों कहा के? कहा जाता है तूरी तो अवस्था तो तो की चर्चा हो रही है और यहाँ सुषुप्ती अवस्था में क्यों बोला जा रहा है यह शंका हो गई उसके उत्तर कहा विवेक सौ कर देगा यहां विवेक करना सुकरता है वहां सुकर नहीं वहां न वहां पर माने सब सब रहेगा सब भी नहीं रहेगा कहां मिलना उसने न बानी रहेगी बोलने की सामर्थ्य रहेगा न मन रहेगा सोचने की सामर्थ्य रहेगा कुछ भी नहीं रहेगा तो इसलिए इसी का अर्थ करते हैं विव्य सुसुप्त तो ही सुकरो विवेक सुसुप्त में विवेक करना सरल है थोड़ा जड़ चेतन का विवाह करना सरल हो जाता है तर्वसाधारण क्यों तस्या मान सुसुप्ति है सुसुप्ति को सर्वसाधारण सबको मिल जाती है सबको समझाया जा सकता है सुसुप्ति का ज्ञान को लेकर के सुख को लेकर के और समाधि वाला जो ज्ञान होगा उसमें एक दो कोई होगा या साधारण को समझाना है शिष्य अभी अज्ञानी है तस्या मैंने सुसुप्ते है सुसुप्ति अवस्थ को सर्वसाधारण सभी के लिए साधारण होगा समझेगा कोई हाँ वो सुख जो है ना आत्म सुख है समझेगा बस और तुरिया वाला तो उसको पता ही नहीं कैसे समझेगा वो इसलिए ये कहा आगे और बोलते है टिप्पणी में तर्वसाधारण अतिथि उसे सर्व सबके लिए साधारण होने के कारण से कहा गया विवेक सौकरिया समाधि तू न तथा समाधि ऐसे नहीं है कोई बिरला कोई एक आ दो उस अवस्था को समझने वाला वहां जाने के सर्वम एक ही भवन वो सर्व रहेगा भी नहीं स्थिति है इसलिए सुसुप्ति में उन बातों को तुरी वाली बातों का करना चाहते हैं बता रहे हैं अच्छा भाष्य में कहते हैं ये तस्वीन काले अविद्या काम कर्म निबंधना कार्य करना शांता ये सुसुप्ति अवस्था में ये तस्वीन काल इस अवस्था में काम कर्म निबंधा कार्य करवाने ये जो शरीर हमारा बना हुआ के क्यों बना है सर? शरीर प्राप्ति की इच्छा बनी मनुष्य शरीर प्राप्ति की इच्छा हो गई इच्छा इच्छा हो तो तत्व तो तो अनुकूल तो तो कर्म किया है जिस ढंग से बना पहले के कर्म किया तो ये तीन हो जाते हैं इस शरीर की प्राप्त करवाने वाले अविद्या काम कर्म मूलक है एक कार्यक्रम से हमारे पास अभी जो विद्यमान है शरीर और इंद्रियां जो विद्यमान है पूर्व जन्म में जो हमारे पास में इच्छा हुआ में इच्छा हो गई थी मनुष्य शरीर मिल जाए तो हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा ऐसी इच्छा हो गई थी क्यों हुई इच्छा अविद्या के कारण अज्ञान के कारण इच्छा हो गई इच्छा के अनुकूल कर्म किया था कर्म के आधार पर यह कार्यकर्म संघात आज मिला है ये यह यहाँ कहते हैं यह तस्वीन इस काल में मान इस काल में सुसूप्ती अवस्था में अविद्या काम कर्म निबंधानी मूलकानी निबंधन मन मूल जिसका मूल है अविद्या काम कर्म ये शरीर इंद्रियों का मूल कारण वर्तमान में जो शरीर इंद्रिया हमारे पास है पूरे जन्म के कृत्य कर्म का फल है कर्म क्यों हुआ इच्छा हो गई थी इच्छा क्यों हुई अज्ञान था यही तो है अविद्या काम कर्म ही संसार बोलते हैं यही है ये यह तस्वीर कार्य अवस्था में अविद्या काम कर्म निबंधा अविद्या काम कर्म निबंधना ऐसा कार्य करना के अविद्या निबंधन निबंधना काम कर्म निबंधना कार्य करना शरीर इंद्रिया जितनी भी हमारे पास है पूर्व जन्म के अविद्या जो तो बड़ी अविद्या ये तो कि अविद्या थी इच्छा हो गई थी इच्छा से कर्म किया था उसके कारण से बने ये तो सब शांतानी भवन सब शांत हो जाते इस का, काल ये शांतानी भवन सब शांत हो जाते शरीर भी शांत हो जाता है इंद्रिया भी शांत हो जाती है सुशुक्ति अवस्था सांतानी भगवंती टिप्पणी दो नंबर की अविद्या अन्यथा प्रति प्रती रूपा देखो अविद्या से मूला विद्या नहीं लेना अन्यथा प्रती कराने वाली जो कार्या विद्या है तुला विद्या जिसको बोलते हैं वह है, इस अवस्था में वो अविद्या वो अविद्या के कारण इच्छा हो गई थे तुला विद्या मूला विद्या नहीं तुला विद्या जिसको बोलते हैं ये टिप्पणी कहा कह रहे हैं अन्यथा प्रतीति जो अन्यथा देखने को अविद्या को ये तुला विद्या बोलते हैं वस्तु कुछ है कुछ और देखना जैसे रज्जु पड़ी है सर्व दिखाई देना यह विद्या तुला विद्या अन्यथा प्रतीत अन्यथा प्रतीत स्वरूप जो कार्य अविद्या शब्द से जो भाषण का अविद्या अविद्या का अर्थ समझना तुला विद्या तस्या एवं तदाइनिम उप समझना क्योंकि उस काल में सुश्रुति अवस्था में तुला विद्या ही शांत हो जाती है उसके शांत होने से उससे इच्छा समाप्त हो गई कर्म समाप्त हो गया उस काल में मूला विद्या समाप्त नहीं सुसुप्त में कहां समाप्त हो गई तुला विद्या में शांत हो जाती अविद्या तुला विद्या इसलिए उसी को लेना है तस्या एव अविद्या तदाप समझना तदा सुप्त उप समझना कार्य आदि उप क्योंकि कारण के शांत हो जाने फिर कार्य आदि शांत हो गए फिर उसके कार्य जो शरीर इंद्रिय भी शांत हो गए सुसूप में यह समझना ही टिप्पणी का अच्छा आगे भाष्य में तेसु जब शरीर इंद्रिया शांत हो गया हमारे कार्यक्रम संघात पूरे शांत हो गया सुशु तेसु शांत आत्मस्वरूप स्वरूपम उपाधि भीर अन्य विभाग्यमान आत्मस्वरूप उपाधि भीर अन्य विभाग्य मानम आत्मस्वरूप उपाधि के कारण भिन्न प्रकार दिखाई पड़ने वाला जो आत्मस्वरूप उपाधि के कारण मनुष्य में जागृत में वह आत्मस्वरूप वो आत्मस्वरूप अब उस अवस्था में कैसे देखेगा उपाधि के माध्यम से अन्यथा भाषने वाला जो आत्मस्वरूप है वह आत्मस्वरूप तेशु शांति जब शरीर इंद्रिया हमारा शांत हो जाती है तब आत्मस्वरूपम्मांतम वे शिवम शांतम भगवती बोला चाहेंगे वह भगवती में क्रिया जोड़ेंगे आत्मस्वरूप उपाधि भीर अन्यथा विभाग आत्मस्वरूप उपाधि के कारण भिन्न प्रकार भाषण वाला जो आत्मस्वरूप आत्मा था शरीर में दि था उपाधि के कारण शरीर रूप में दिखता था ऐसा अद्वयम उस काल में अद्वयम भवती उस काल में आप आत्मस्वरूप अद्वय हो जाता है कार्य कार्यक्रम शांत हो जाने पर अद्वयम एकम एक हो जाता है अद्वयम एकम शिवम कल्याण स्वरूप हो जाता है सुख स्वरूप हो जाता है शांतम भवती शांत हो जाता है उस काल की है उपाधि के द्वारा अन्य भाषा था कि अपने स्वरूप में होता है उस काल उपाधि ने वहां एक अवस्था पृथिव्यादि अविद्यात मात्रा प्रवेश दर्शय तुम दृष्टान्त महा इसी अवस्था इसी अवस्था में ही क्या करना चाहते हैं इसी सुश्रुति अवस्था में पृथ्वी आदि और पृथ्वी आदि का जो तो तन मात्रा है गंध तन्मात्र रस तन्मात्रा आदि माने अपृत भूत और पंचकृत भूत पंचीकृत भूत तो पृथ्वी तो आदि करके बोलेंगे और अपजीकृत कहेंगे उसका तन ये सब के सब अविद्या से जो होने वाले मात्रा थे उनके अनुप्रवेश के द्वारा सब उसी में एक हो जाते हैं कहेंगे उस अवस्था में इसके द्वारा दर्शित दृष्टान्त वाह सब उस आत्मा में अनुप्रवेश दिखा करके दिखाने के लिए दृष्टान्त बताते हैं मंत्र में भूमिका बनाई मंत्र की दृष्टान्त माह एक कहा ठीक थोड़ी अन्यथा पूर्वम अन्यथा विभाव भिबाप इत्यर्थ पहले अन्य प्रकार से होता था यह आत्मा जो है ना पहले मनुष्य आदि रूप में दिख रहा था क्यों उपाधि के कारण अब अपने स्वरूप में हो जाता है बात से मुझे बोला था शांतु शांत आत्मस्वरूप उपाधि भी अन्यथा विभाव्यमान तो अन्यथा विभाव्यमान क्या है तो ये टीकाकार ने बताया पूर्वम अन्यथा पहले भिन्न प्रकार से दिखता था शरीर आदि रूप में दिखता था कि अब यह अपने स्वरूप में दिखाई पड़ेगा सुश्रुक्ति में यही है मात्रानुप्रवेश मात्राणाम विवेक या तो अक्षरे अनुप्रवेश ना विवेक करके एक एक एक-एक करके सबको उस अक्षर में प्रवेश दिखाएंगे पृथ्वी पृथ्वी गंधत्तर मात्रा आदि सब बताएंगे सब उस अक्षर में अनुप्रवेश के द्वारा अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित कराएंगे यही तात्पर्य आगे मंत्रों का है कहा अच्छा आठ की टिप्पणिया हो गया तीन चार तीन चार अच्छा भाष्य है तीन अद्वयम एकम द्वयम वेदत्र जो दो है ना तीन प्रकार से द्वैत होता है स्वगत भेद सजातीय भेद विजातीय भेद हमारा अपने आप भेद है हाथ से हम भिन्न है पैर से हम भिन्न है इससे भिन्न है उससे भिन्न है ऐसा स्वगत भेद सजातीय ये व्यक्ति से वो व्यक्ति भिन्न है मनुष्य होते हुए भी सजातीय भेद विजातीय भेद मनुष्य की अपेक्षा पशु आदि भिन्न है स्वगत सजातीय विजाती जो तीन प्रकार के भेद होते हैं तीनों प्रकार के भेद का समाप्ति करके ही कहा ये तीनों टिपूर्ण बातें द्वयम माने भेदोत्र तीन भेद को द्वय कहा चाहे सजातीय भेद चाहे विजातीय भेद चाहे ये स्वगत भेद हो भेदोत्र परा उसको नष्ट करते हैं सुशुक्ति अवस्था में कोई भेद नहीं रहता जागृत में है स्वगत भेद भी है एक ही व्यक्ति है एक ही व्यक्ति हाथ से भिन्न है पैर से भिन्न है हाथ भिन्ना है पैर भिन्न है कान भिन्न कािन्ना है स्वगत भेद है सजातीय वेद ये भी मनुष्य वो भी मनुष्य से वो है से है, है ये हो जाता उसका अद्वयम उस अवस्था में।, में अद्वय हो जाता है न सजातीय भेद रहेगा नीजातीय वेद न स्वगत भेद कोई भेद नहीं रहेगा सुसुप्ति में ते उस अवस्था में अद्वयम दि एकमति अवधेयम दोनों एक हो गए ये समझ रहा उस काल में जो भेद थे दोनों एक हो गए ये अद्वयम करता कहा अद्वयम एकम एकम द्वयम दोनों एक हो गए काल ये समझ रहा है चार विधा अविद्यात मात्रा अनुप्रवेश दर्शक कहा अविद्याकृत मात्रा क्या है अनद्याम एवं अनुप्रवेश सूचय ये इसके द्वारा सिद्ध होता है आत्मा में प्रवेश नहीं करते सब आगे वाले जो अविद्या से बनाए हुए थे जब नष्ट होंगे तो अविद्या में वहां पर नष्ट नहीं होंगे माने कार्य का जो विलय होता है दो प्रकार से होता है समन्वय और निरन्वय अपने अंशों को लेकर के शांत हो जाना और संपूर्ण समाप्त हो जाना दो प्रकार से लय होता है कार्य का जैसे ये कपड़ा को विलय करने का दो तरीका है धागा को खोल देंगे तो कपड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा नहीं रहेगा लय हो गया जिन्दो अभी नाश है कालांतर में फिर बन सकता है कालांतर में पुनः हो सकता है इसको कहते हैं साम्वय लय ये जो अभिये में लीन होते हैं सुसूत में फिर आएंगे ये ये निरन्वय लय नहीं है और एक धागा को पूरी जला देंगे तो कपड़ा आगे बन सकता है कि नहीं इसको कहते हैं निरन्वय लय कुछ अंश नहीं बचा ये जाते हैं कुछ अंश है संस्कार रूप अंश है पुनः उदय होते हैं तो ये यही कहना चाह रहे हैं टिप्पणी में अने अविद्याम एवं अनुप्रवेश में अनुप्रवेश नहीं है इनका ये पृथ्वी तल आदि का कहा है अविद्या में है क्यों अविद्या के कार्य है तो कार्य का लय कारण में होता है अविद्यायाम लय अनुप्रवेश न्याय न्याय युक्ति यही है क्या युक्ति है सै पुनरुद्वा जो गया था वो वापस आता है जागरूक में कौन आएगा अगर दूसरा आने लग जाए तो कल का अधूरा काम को पता ही नहीं लगेगा क्या किया था कल का अधूरा काम याद आ जाता है ना सुश्रुति आने वाले को वहीं से आगे करे तो कोई विद्यार्थी कल जो पढ़ा भूल गया फिर आज वही पढ़ेगा आगे पता ही नहीं लगेगा वही आता है दूसरा नहीं आता हाँ इसलिए कहा अविद्या लीन हुआ था इसलिए आत्मा विन पर तो आएगा ही नहीं हाँ तो आना संभव ही नहीं है विद्या में लीन है सुश्रुति वास्तव नहीं है यहाँ तो केवल आत्मा में लीन इसलिए कह रहे हैं वो आत्मा में लीन दिखाया नहीं जा सकता है इसलिए यहां विवेक करना सामान्य है सबको समझाया जा सकता है इसलिए यही दृष्टांत है वेदांत का तो इसलिए दिखाया जा रहा है ये कहा अच्छा टिप्पणियां हो गई नौ भी तो है ना चार और है अच्छा अविद्या अविद्यामात्मा संप्राम परमात्मा में लीन होना कहें तब भी कोई आपत्ति नहीं है अविद्या के माध्यम से परमात्मा में एक हो गए समझो माने अविद्या विशिष्ट परमात्मा है उस काल में किसमें है सुसूत में तो परमात्मा में लीन है किसके माध्यम से अविद्या के माध्यम से वो भी ठीक है ऐसा अर्थ करो केवल परमात्मा में नहीं है अविद्या के माध्यम से है यह कहने में कोई आपत्ति नहीं परमात्मा में लीन बोलो तब भी आपत्ति नहीं किन्तु अविद्या विशिष्ट परमात्मा अविद्या के माध्यम से ये करो या तो अविद्या में लीन अर्थ करो या अविद्या के माध्यम से परमात्मा में लीन अर्थ करो ये भी वह नहीं है यह भी कल्पना की जा सकती है ऐसा कहा अच्छा हो गया ना आगे भाष्य अच्छा टिप्पणी एक नौकी है ना टीका में दिवे का तो अक्षर है इसमें विवेकता एक एक कस एक एक करके उसी अक्षर में लीन दिखाएंगे सबका अविद्या के माध्यम से उसी परमात्मा में एक एक करके जितने भी हैं कार्य कर जो बने हुए जिस ढंग से बने होंगे सबको विषय इंद्रिय शरीर और इनका दृष्टा सबको वही एक करेंगे ये सब आगे ये एक बात यही करेंगे विवेकता का अर्थ है एक एक करके भाष्य में कहते स दृष्टान्त स अर्थ दृष्टान्त यहाँ सामान्य पूर्व के साथ कोई मतलब न सामान्य वह दृष्टान्त सदृष्टान्त वह दृष्टान्त यथा ये न प्रकार सौम्य प्रिय दर्शन बयांशी पक्षि हे प्रिय दर्शन सौम्य का अर्थ प्रिय दर्शन ये कहा प्रिय दर्शन बयांशी मानी पक्षिण जितने पक्षियां हैं वाषाथम वृक्षम बासो वृक्षम या बासो वृक्षम मंत्र है तो वहां पर बासार्थम वृक्षम ऐसा विग्रह करना होगा चतुर्थी को देखा करके विग्रह करना होगा बांस के लिए वृक्ष को बासो वृक्ष कहा कहते हैं जब समास करेंगे तो उकार कहा से आ गया विभक्ति तो लुक हो जाएगा समास होने का तो बास वृक्ष होना चाहिए तो बासो वृक्ष कैसे हो गया होगा यहां उकार दिख रहा है मतलब शुरू बचा हुआ है उत्तु किया हुआ लग रहा है कैसे हुआ होगा ये शंका है तो इसके लिए टिप्पणी दी हुई है पहले व्यक्ति प्रिय दर्शन में पांचवी सोम ईव सौम्या जैसे चंद्रमा बहुत प्रिय होता है सबको देखते रहे आंख जलता नहीं सूर्य प्रिय नहीं होता क्योंकि जल जाता है सोम ईव जैसे चंद्रमा है उसी प्रकार प्रिय है सोम ईव सौम्या तो सौम्य में तद्वित लगा हुआ है क्या है शाखादिप्रिय यह ऐसा सूत्र है अष्टाध्यायी में तो यह प्रत्यय हुआ है सोम शब्द से यह करके सौम्य बनाया है यह ऐसे अभिप्राय से व्याख्या करते हैं सोम में दर्शन प्रिय प्रियदर्शन का जैसे सोम प्रिय होता है उसी प्रकार तुम मेरे लिए प्रिय हो चंद्रमा जैसे प्रिय होता है वैसे प्रिय हो इसलिए सोम में कहा यह लगा हुआ तथित साखा करके ये टिप्पणी कहा पांच नंबर टिप्पणी छह नंबर में कहना चाहते हैं वाशो वृक्ष में उकार कैसे आ गया तो कैसे हो गया जब बासार्थम वृक्षम करेंगे समास करेंगे तो वास वृक्षम होना चाहिए लुक होना चाहिए विभक्ति का तो क्या होगा तो कहते हैं है ऐसा एक सूत्र आ जाता है पुषोत्तराधिगण में जितने शब्द आया जैसा शिष्ट पुरुषों ने उच्चारण किया वहां आप इधर नहीं कर सकते सभी ने इसके पहले पुरुषों ने क्या उच्चारण किया वृक्षम उच्चारण किया हमको वही करना प्रशोदराधिनेथ प्रतिष्ठम ऐसा सूत्र है अष्टाध्यायी में पृषोदराधि प्रति समय वाषो वृक्षम प्रति बैठे के वृक्ष के तरफ सायकाल हो जाते हैं सब पक्षिया प्रतिष्ठ सं गए जाते हैं अपने घोसले के तरफ हो जाते हैं ठीक इसी प्रकार एवं यथा दृष्टान्त जिस प्रकार दृष्टांत है एवं हवे इसी प्रकार तत् बक्षमाण सर्व तत्सर्व मान सब आगे कहेंगे कौन कौन जाने वाले हैं सुश्रुप्ति में अविद्या के तरफ अथवा अविद्या के माध्यम से आत्मा में जाने वाले कौन कौन हैं आगे बक्षमाण है आगे के मंत्रों से दिखाएंगे उनको सबको सर्व परे आत्मा ही अक्षर परमात्मा में एक हो जाते हैं उस तरफ चले जाते हैं सुश्रुप्ति में जागृत स्वप्न में थके हुए जितने भी सब वहीं चले जाते हैं ये कहना चाहते हैं टीका तो नहीं है ना, नीका नहीं भाष्य हो गया समय हो गया ये